परिचय सोलह षुज दर्शन राजा राम मोहन के मकान पर शुभागमन नरेंद्र श्री राम कृष्ण ने जिस दिन किले वाले मैदान में सर्कस देखा उसके दूसरे दिन फिर कलकत्ते में शुभागमन किया था बृहस्पतिवार सोलह नवंबर अठारह सौ बयासी ईस्वी कार्तिक शुक्ला शक्षी आती ही पहले पहल गरानहट्टा में षटभुज महाप्रभु का दर्शन किया वैष्णव साधुओं का अखाड़ा है महंत हैं श्री गिरिधारी गिरिधारी दास सरभुज महाप्रभु की सेवा बहुत दिनों से चल रही है श्री रामकृष्ण ने तीसरे पहर दर्शन किया सायंकाल के कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण सिमोलिया निवासी श्री राजमोहन के मकान पर गाड़ी से आ पहुँचे श्री रामकृष्ण ने सुना है कि यहाँ पर नरेंद्र आदि युवक मिलकर ब्राह्म समाज की उपासना करते हैं इसीलिए वे देखने आए हैं मास्टर तथा और भी दो एक भक्त साथ हैं श्री राजमोहन पुराने ब्राह्म भक्त हैं ब्राह्म भक्त और सर्व त्याग या सन्यास। श्री रामकृष्ण नरेंद्र को देख आनंदित हुए और बोले तुम लोगों की उपासना देखूंगा नरेंद्र गाना गाने लगे युवकों में से श्री प्रिय आदि कोई कोई उपस्थित थे अब उपासना हो रही है नवयुवकों में से एक व्यक्ति उपासना कर रहे हैं वे प्रार्थना कर रहे हैं भगवान सब कुछ छोड़ तुम में मग्न हो जाऊं। श्री राम कृष्ण को देख संभवतः उनका उद्दीपन हुआ है इसीलिए सर्वत्याग की बात कह रहे हैं मास्टर श्री राम कृष्ण के बहुत ही निकट बैठे थे उन्होंने ही केवल सुना श्री रामकृष्ण मिधु स्वर में कह रहे हैं सो तो हो चुका श्री राजमोहन श्री राम को जलपान के लिए मकान के भीतर ले जा रहे हैं